श्री गर्ग संहिता श्री मथुरा खंड अठारहवा अध्याय गोपियों के उद्गार तथा तो उनसे विदा लेकर उद्धव का मथुरा को लौटना बरहिस्मतीपुरी की गोपियों ने कहा अहो प्रलय के समुद्र में वराह रूपधारी महात्मा श्रीहरि ने पूर्वक जिसका उद्धार किया था उसी पृथ्वी को मारने के लिए आदिराज पृथ्वी के रूप में वे उसके पीछे दौड़े दयालु होकर भी वे निर्दयता के लिए उद्यत हो गए अतः कभी कठोर होना और कभी कृपा करना इन श्रीहरि का स्वभाव ही है लता रूपा गोपिया बोली विश्व के वैद्य महात्मा धन्वंतरी पूर्व काल में अमृत कलश के साथ समुद्र से प्रकट हुए किन्तु उन्होंने वह अमृत अपने हाथ से नहीं बांटा परंतु जब उसके लिए देवता और असुर आपस में बैर बांधकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए तब कलह प्रिय श्रीहरि ने स्वयं मोहिनी नारी का रूप धारण करके वह सुधा केवल देवताओं को पिला दी नागेंद्र कन्या रूपा गोपियों ने कहा दंडक नामक महावन में इन श्रीहरि को श्री राम रूप में देख कर सुपर्णखा इन्हें अपना पति बनाने की इच्छा से इनके पास आई थी किंतु लक्ष्मण सहित इन्होंने उस बेचारी के नाक कान काट कर क्रूप बना दिया यह कैसी निष्ठुरता है उसने इनका क्या बिगाड़ा था समुद्र कन्या रूपा गोपिया बोली जो प्रतिदिन सैकड़ों घरों में जाती और लोगों को सुख दुख दिया करती है वह चंचला लक्ष्मी इन श्रीहरि के पास न जाने स्वकिया और सुशीला बनकर कैसे चिकी हुई है अप्सरा रूपा गोपियों ने कहा सखियों इनके प्रति प्रीति करने से रावण की बहन को अपनी नाक और कानों से हाथ धोना पड़ा था अतः उनकी बात छोड़ो इन्होंने तुम्हारे ऊपर उससे भी अधिक कृपा की है कि नाक कान छोड़ दिए दिव्य रूपा गोपिया बोली ये राजा बलि से बलि लेकर सर्वेश्वर हैं और उन्हें बांधकर भी दयालु हैं मुक्त के नाथ होकर भी इन्होंने अपने भक्त बलि को नीचे सुतल लोक में फेंक दिया इनकी कथा से आश्चर्य होता है आदिव्या गोपियों ने कहा पूर्वकाल में शत्रुपा के साथ मनु शांत भाव से तपस्या करते थे उस समय दैत्यों ने उन्हें बहुत बाधा पहुँचाई तत्पश्चात उन दयानिधि श्रीहरि ने आकर उनकी रक्षा की पहले दुख देना और पीछे आंसू पूछना इनका स्वभाव है सत्वृत्ति रूपा गोपिया बोली भक्त ध्रुव और प्रहलाद ने पहले बहुत कष्ट पाया तदनंतर उन्होंने कृपा पूर्वक उनकी रक्षा की हमारे ये दीन व प्रभु पहले किसी की रक्षा नहीं करते कष्ट भुगताने के बाद ही करते हैं रजो गुणवृत्ती रूपा गोपियों ने कहा रुक्मांध हरिश्चंद्र और अम्बरीश इन साधु शिरोमणि नरेशों के सत्य की परीक्षा करके ही श्रीहरि ने उन्हें पुनः भागवती समृद्धि प्रदान की संभव है हमारे भी प्रेम की परीक्षा ली जाती हो तमो गुणवृत्ति रूपा गोपियाँ बोली जिन छली बली श्रीहरि ने पूर्व काल में वृंदा को छला था इन्हीं को आज मई और बलवती कुब्जा ने छल लिया जैसे को तैसा मिला कटार या कृपाणी का एक ही ओर से टेढ़ी होती है तथापि बहुत से लोगों का घात करती है इधर कुब्जा तो तीन जगह से टेढ़ी है उसे तीन जगह से टेढ़े श्री कृष्ण मिल गए फिर वह किनको फिर वह कितनों का घात करेगी कुछ कहा नहीं जा सकता श्री कृष्ण की राह देखते देखते हमारी आंखें बहुत दुखने लगी है और उनके आने की अवधि वामन के पाद विक्षेप की तरह बढ़ती ही जाती है इस माधव मास में माधव के बिना हमारे शरीर का चमड़ा पीला पड़ गया हमारी गति में शिथिलता आ गई पाँव थक गए और मन अत्यंत उद्भ्रांत हो गया है हां देव किस समय हम सब उष काल में सौत के हार के चिन्ह से चिन्हित होकर आए हुए नंद नंदन को देखेंगी नारद जी कहते राजन इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करती हुई प्रेम विहला गोपियां उत्कंठित हो रोने लगी और मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी तब पृथक पृथक सबको आश्वासन दे नेत निपुण वचनों द्वारा सब गोपियों को समझा बुझा उद्धव ने श्रीराधा से कहा उद्धव बोले परिपूर्णता में कृष्ण स्वरूपे बृध्मानु वरनंदिनी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ब्रजेश्वरी आपको नमस्कार है सुबह महात्मा श्री कृष्ण को उनके पत्र का उत्तर दीजिए उसके द्वारा शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम करके मैं उन्हें आपके पास ले आऊँगा श्री नारद जी कहते राजन तदनंतर राधा तुरंत ही लेखनी और मसी पत्र लेकर समाचार का चिंतन करने लगी तब तक उनके नेत्रों से शत्रु वर्षा होने लगी श्री राधा ने जो जो पत्र हाथ में लेकर उसे लेखनी से संयुक्त किया वह वह उनके नेत्र कमलों के नीर से भींग गया श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से अश्रुधारा बहाती हुई कमल कमलनैनी राधा से विस्मित हुए उद्धव ने कहा उद्धव बोले श्री राधे आप कैसे लिखती हैं और कैसे दुख प्रकट करती हैं यह सब कथा आपके लिखे बिना ही मैं उनसे निवेदित करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं राजन उद्धव की वाणी सुनकर राधा ने बाधा रहित हो समस्त गोपियों के साथ उस समय उद्धव का पूजन किया तत्पश्चात परादेवी देवी से राधा को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके गोपी गणों से बिदा ले सबको बार बार मस्तक झुकाकर कर उद्धव रत्नभूषण भूषित उस दिव्याकार रथ पर आरूढ़ हुए उनको अपने बुद्धि और ज्ञान पर जो बड़ा अभिमान था वह दूर हो गया वे संध्या के समय नंद जी के पास लौट आए सवेरे सूर्योदय होने पर गोपी यशोदा को नमस्कार करके उद्धव नंदराज की आज्ञा ले क्रमशः नव नंदों वृषभानुवों उपनंदों अन्य लोगों तथा कृष्ण के संपूर्ण सखाओं से अलग अलग मिले और उनसे विदा ले रथ पर आरूढ़ हो वहाँ से चल दिए समस्त गोप और गोपियों के समुदाय उनके पीछे पीछे दूर तक पहुँचाने के लिए गए उद्धव सबको स्नेहपूर्वक लौटा कर मथुरा को चले गए श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर अक्षय वट के नीचे एकांत स्थान में बैठे हुए थे वहाँ उनको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नेत्र नेत्रकमलों से आंसू बहाते हुए प्रेम गदगद वाणी में बोले उद्धव ने कहा देव आप तो सबके साक्षी हैं आपको मुझे क्या बताना है आप राधिका और गोपियों का कल्याण कीजिए कल्याण कीजिए उन्हें दर्शन दीजिए मैं देव देवेश्वर श्री कृष्ण को तुम्हारे पास ले आऊँगा ऐसी बात मैंने उससे कही है कृपा निधे मेरे इस वचन की रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए भक्तों के परमेश्वर जैसे आपने प्रहलाद और उपमांगत की बलि और खटवांग की तथा अम्बरीश और ध्रुव की प्रतिज्ञा रखी है उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा की भी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए इस प्रकार से गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में गोपियों के वचन तथा उद्धव का मथुरा लौट जाना नामक अठारहवा अध्याय पूरा हुआ